एक भविष्य का बेटा जब भविष्य गंगा प्रसाद अपने मृत्यु के विस्तर पर था ठीक उसी समय उसने अपने दूसरे बेटे के जीवन की भविष्यवाणी की जिसका नाम राहुल था और उसने अपनी सारी सम्पत्ति की वसीयत पहले पुत्र के नाम कर दी अपनी सारी सम्पत्ति को अपने सबसे बड़े पुत्र को देकर फिर दूसरे बेटे ने राशि के बारे में सोचा और खुद ऐसी कहा आ, क्या मैं इस संसार में जन्म इसी लिया है मेरे पिता का कहा कभी भी असत्य नहीं होता है मैंने देखा है जब उन्होंने जो पिछली बार बोले था वह सब सत्य सिद्ध हुआ था जब वह जिंदा थे और उन्होंने कैसे मेरे जीवन की भविष्यवाणी कर दी थी मेरी जन्म से ही दरिद्रता के बारे में ना कि ये मेरे जीवन का दुर्भाग्य है दस सालों तक जेल में रहना गरीबी से बड़ा दुर्भाग्य है और आगे क्या होता है समंदर के किनारे मृत्यु का योग है इसका मतलब है कि मैं निश्चित रूप से घर के बाहर मरूंगा उस समय अपने सगे संबंधियों और मित्रों से दूर समंदर के किनारे पर रहूंगा अब कुंडली का सबसे उत्सुक हिस्सा आता है कि मैं बाद में कुछ खुशी रहूंगा ये खुशी क्या है ये मेरे लिए एक पहेली है और इस तरह से उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और जिनकी मृत्यु हो चुकी थी और अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर वे बनारस के लिए वहां से प्रस्थान कर दिया उसने दक्षिण के मध्य से अपनी यात्रा को शुरू किया दोनों समंदर के किनारों को उसने नजरअाज किया और वे यात्रा करता रहा गई हफ्ते फिर महीनों तक और आखिर में वे विंध्य पर्वत की श्रीखला तक पहुंचा और उसने रेगिस्तान को कई दिनों में पार किया फिर उसके बाद वे एक रेत तिल स्थान पर पहुंचा, जहां पर किसी भी प्रकार के जीवन हरियाली का कोई भी निशान नहीं था उसके पास जो कुछ थोड़ा खाने पीने का सामान था जिसका उसने कई दिनों तक अपने लिए उपयोग कर लिया था और हो गया और प्यासा भी हो गया था वे अपने हाँ साथ हमेशा एक टमड़े का थैला रखता था जिसमें वह पीने के लिए मीठा और स्वादिष्ट पानी को रखता था जब पानी उसमें खत्म हो जाता था उसको किसी पास के टाला ब्याह किसी नदी से भर लेता था लेकिन अब लम्बे समय ऐसी रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था जहाँ आरोप दूर दूर तक किसी प्रकार के पानी का निशान नहीं था और उसका पानी का थैला भी पानी से खाली हो चुका था वह रेगिस्तान की गर्मी में ढक गया था उसके हाथ में खाने के लिए एक वस्तु नहीं थी और नहीं पानी की एक बूंद थी उसने अपनी आँखों को घुमा कर चारों तरफ देखा जहाँ वह एक विशाल रेगिस्तान तो केवल देख सकता था जिसमे उसे अपने बच निकलने का कोई साधन नहीं दिख रहा था फिर भी उसने खुद सोचा निश्चित रूप से मेरे पिता की भविष्यवाणी सत्य साबित नहीं हुई थी मुझे इस दुर्घटना से बचने के लिए कुछ समुद्री तट पर मेरी मौत का पता लगाना होगा तो सोचा है और इस विचार ने उसे तेजी से चलने के लिए मन की पूरी ताकत लगा दी और पानी की एक बूंद को खोजने के लिए कहीं भी वह हाँ अपने सूखे गले के साथ उस रेगिस्तान में प्रयास करने लगा आखिर में उसको सफलता मिल गई और उसने एक पूरी तरह बर्बाद कुएं को पा लिया जिसके बारे में सोचा कि ये परमेश्वर की अनुकंपा से संभव हुआ है जिसके बाद उसने कुछ पानी कुएं से निकालने के लिए विचार किया अगर वह अपने चमड़े के थैले को रस्सी से बांधकर कर में डालेगा तो पानी पाना उसके लिए संभव हो सकता है ये सोचक उसने अपने चमड़े के थैले को रस्सी में बांग कर कु में ढील दिया जो चमड़े का थैला पानी का उसके गर्दन में हमेशा लटका रहता था लेकिन अचानक थैला को अंदर से किसी ने पकड़ लिया जिससे उसको बहुत आश्चर्य हुआ ये कौन है जिसने उसके थैले को पकड़ लिया है पानी के पास नचने से पहले ही और इसके साथ कुछ ऐसी आवाज आई की मैं बालों का राजा हूँ कृपया मुझे कुएं से बाहर निकाल लीजिए मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ पिछले तीन दिनों से मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे सौभाग्य ने तुमको परमेश्वर ने यहाँ पर भेज दिया है अगर तुमने मेरी सहायता आज यहाँ पर कर दिया तो निश्चित रूप से अपने जीवन में तुम मुझसे अवश्य सहायता को प्राप्त करोगे मेरे बारे में ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि मैं एक खतरनाक जानवर हूँ की जब तुम मुझको यहाँ ऐसी निकाल दोगो तो मैं तुमको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता हूं? मैं तुमको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके लिए तुम बिल्कुल आश्वस्त रहो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कृपया मुझ पर दया करके मुझे इसको इस बाहर निकाल दो राहुल ने विचार किया कि क्या मुझको इसको बाहर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए अगर मैंने इस खतरनाक प्राणी को बाहर निकाल दिया और इसने अपने भूख को शांत करने के लिए सबसे पहले अपने मुहकाने निवाला मुद्दे को ही बना लिया नहीं ये ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि मेरे पिता द्वारा की गई यानी कभी भी गलत नहीं हो सकती है और उन्होंने मेरे मरने के लिए समंदर किनारे रहने का स्थान निश्चित किया है मैं बाघ के द्वारा नहीं मारा जाऊंगा ये सोच कर उसने उस बाघ से कहा कि रस्सी को कस कर पकड़ ले बाघ ने ऐसा ही किया और उसने उसको धीरे धीरे अपनी रस्सी से कुएं के बाहर खींचकर निकल दिया जब बाघ कुएं से बाहर निकलकर जमीन पर खड़ा हो गया तो उसने अपने आप को अच्छा महसूस किया और वे अपने शब्दों के प्रति सत्य था उसने राहुल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया और दूसरा तरफ वे उस ऐसी कदम दूर जाकर खड़ा हो गया और उससे विनम्रता से कहा इन शब्दों को मेरे जीवन दाता मेरे कल्याणकर्ता मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा जब मैं अपने जीवन को फिर अपने हाथों से फिर से प्राप्त कर लिया इस प्रकार की सहायता के बदले मैं सभी आपदाओं में आपके साथ खड़े रहने के लिए अपनी शपथ ग्रहण करता हूं जब भी आप किसी भी कठिनाई में हो बस मुझे यद करना मैं तुम्हारे साथ वहां सभी तरीकों से उपकृत करने के लिए तैयार रहूंगा जो मैं कर सकता हूँ आपको संक्षेप में बताऊं कि मैं यहां कैसे आया था तीन दिन पहले मैं यहां जंगल में घूम रहा था जब मैंने एक सोनार को देखा था मैंने उसका पीछा किया वे मेरे पंजे से बचने के लिए असम्भव खोज रहा है इस कुएं में कूद गया है और इस क्षण के बहुत नीचे में रह रहा है मैं भी कूद गया लेकिन खुद को अच्छी तरह से पहले कगार पर मिला वे अंतिम और चौथे कगार पर है दूसरे जीवन में एक नाग भूख के साथ आधी भूखी थी तीसरे में एक चौहा है जो आधा भूखा है और जब बाप फिर से पानी खींचना शुरू करते है तो ये आपको पहले उन्हें रिहा करवाने का अनुरोध कर सकते हैं उसी तरह सुनार भी आपसे पूछ सकता है मैं आपसे भी खुद मांगता हूँ जैसे कि आपकी छाती के दोस्त उस दुर्बल व्यक्ति की सहायता कभी नहीं करते हालांकि वे है की इंसान के रूप में आपका रिश्ता है सुनार कभी भी भरोसेमंद नहीं होगा आप मुझ पर एक बाघ पर अधिक विश्वास रख सकते हैं हालांकि मैं कभी कभी मनुष्यों पर एक सर्प में जो कभी कभी खड़ा होता है जिसकी दंग से आपका खून अगले ही क्षण में ठंडा पड़ता है या एक चूहे में जो आपके घर में हजारों टुकड़ों की शरारत करता है लेकिन एक सुनार पर भरोसा मत करो उसे वही छोड़ देना उसे मत निकालना और यदि आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से इसके एक दिन या दूसरे के पश्चात पश्चात करेंगे इस प्रकार सलाह देने के बाद भूखे बाघ ने जवाब के इंतजार के बिना चला गया राहुल ने वज तरीके से कई बार सोचा था जिसमें बाघ के भाषण की अभिव्यक्ति की प्रशंसा की लेकिन फिर भी उसकी प्यास बुझी नहीं थी इसलिए उसने फिर से अपने चमड़े के थैले को कुकुए में ढील दिया जो अब सरपत द्वारा पकड़ लिया गया था जिसने उसे इस प्रकार संबोधित किया अरे ओ मेरे रक्षक मुझे उठाओ में सांपू का राजा और आदि शेष का बेटा हूं जो अब की और पीड़ित हैं मेरे लापता होने के लिए पीड़ा में दूर रहूँ अब मुझे छोड़ दो मैं हमेशा तुम्हारा दास रहूंगा तुम्हारी सहायता याद रखूंगा और हर तरह की जिंदगी में तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे यहाँ से निकाल दो मैं मर रहा हूँ राहुल ने अपने पिता की भविष्यवाणी को फिर से याद किया कि उसकी मृत्यु समुद्र तट पर मौत होगी उसको याद करने के लिए फिर से बुलाते हुए उसे उठा लिया वे बाघ राजा की तरह तीन बार घूमते हुए और खुद ऐसी पहले खुद को सदाबहार करते हुए कहा है hey, मेरे जीवन दाता मेरे पिता इसलिए मैं आपको बुलाऊंगा क्योंकि तुमने मुझे दूसरा जन्म दिया है दिन पहले सुबह सुबह अपने आप को बख्शते हुए जब मैंने देखा कि चूहे मेरे सामने चल रहा है मैंने उसे पीछा किया मैं इस कुएं में गिर गया मैं उसके पीछे आया लेकिन तीसरी मंजिल पर गिरने के बजाय जहां वे हबझूठ बोल रहा है मैं दूसरे अब मैं अपने पिता को देखने के लिए जा रहा हूँ जब भी आप किसी भी कठिनाई में हो तो बस मुझे याद कीजिएगा मैं अपनी तरफ से सभी संभव तरीकों से आपकी सहायता करूँगा ऐसा कहकर नागराज ने भूख से व्याकुल घबराहट और एक पल बल्की में दृष्टि में वहाँ अदृश्य हो गया था भविष्य के गरीब पुत्र जो अब लगभग प्यास से मर रहा था तीसरी बार उसने अपने चमड़े के थैले को पानी के लिए कुएं में छोड़ दिया जिसको चूहे ने पकड़ लिया और बिना चर्चा किए उसने गरीब पशु को एक बार में ऊपर उठा लिया लेकिन वे अपनी कृतज्ञता दिखाए बिना नहीं गया ओम मेरे जीवन के जीवन मेरा दाता मैं चूहों का राजा हूँ जब भी आप किसी भी दुर्घटना में हो तो बस मुझे याद कीजिएगा मेरे गहन कानों ने सुना है की बाघ राजा ने सुनार के बारे में बताया था जो चौथी मंजिला में है ये एक सच्चाई है कि सुनारों का कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए इसलिए कभी भी उसे सहायता न करे जैसा आपने हमारे साथ किया है और यदि आप करते हैं तो आप इसके लिए पीड़ित होंगे मुझे भूख लगी है मुझे वर्तमान के लिए जाने दो इस प्रकार उनके संरक्षक की छुट्टी लेकर चोहा भी भाग गया कुछ समय के लिए राहुल ने तीन जानवरों द्वारा सुनार के बारे में दी गई सलाह के बारे में सोचा मेरी सहायता करने में क्या गलत होगा मुझे उसे भी क्यों नहीं निकालना चाहिए तो खुद को सोचकर राहुल ने फिर से अपने चमड़े के थले के साथ रस्सी को कुएं में ढिल दिया सुनार ने उसे पकड़ लिया और मदद की मांग की भविष्य के बेटे को खोने का कोई समय नहीं था वे खुद प्यास से मर रहा था इसलिए उन्होंने सुनार को ऊपर उठाया जिसने अब अपनी कहानी शुरू की है राहुल ने कहा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और पाँच समय के लिए अपना चमड़े का थैला कु में डालकर पानी को निकाला और अपनी प्यास बुझाने के बाद में अब भी ये डर लग रहा है कि कोई व्यक्ति अच्छी तरह से रह सकता है और उसकी सहायता मांग सकता है उसने सुनार की बात सुनी मेरे प्यारे दोस्त मेरे रक्षक इन सब ने क्या बकवास तुम्हारे बारे में मुझसे बात कर रहे थे मुझे खुशी है कि आपने उनकी सलाह का पालन नहीं किया है अब मैं भूख से मर रहा हूँ मुझे जाने के लिए अनुमति दे मेरा नाम है मानिकलाल सुनार है मैं उज्जैन की पूर्व की मुख्य सर्क में रहता हूँ जो इस जगह के दक्षिण में 20 कोश की दूरी आरोप है और जब बाप बनारस ऐसी लौटते है तो अपने रास्ते पर निहित है मेरे पास आना और मेरी सहायता के बारे में मुझे याद दिलाना मत भूलना अपने देश में जाने के लिए वापस अपने रास्ते पर चल दिया ऐसा कहकर सुनार ने अपनी छुट्टी ली और राहुल भी ऊपर के रोमांच के बाद उतर में अपना रास्ता अपनाया वे बनारस पहुंच गया और 10 साल से ज्यादा समय के लिए वहाँ रहते हैं और, और उसे काफी याद आ रही थी वानी नाग चुहे और वे सुनार को भूल गया था दस साल के धार्मिक जीवन के बाद घर और उसके भाई के विचार उसके दिमाग में चले रहे थे मैंने अपने धार्मिक अनुष्ठानों में अब तक पर्याप्त योग्यता प्राप्त कर ली है मुझे घर वापस लौटना चाहिए इस प्रकार खुद के भीतर राहुल ने सोचा और बहुत जल्द वे वापस अपने देश के अपने रास्ते आरोप था अपने पिता की भविष्यवाणी को याद करते हुए वे उसी तरह ऐसी वापस आये जिसके द्वारा वह 10 साल पहले बनारस गए था हालांकि अपने कदमों को दोबारा खारिज करते हुए वह बर्बाद हो गए कुए पर पहुंच गया जहां उन्होंने तीन करोड़ राजाओं और सुनार को छोड़ा था एक बार पुरानी यादें उनके मन में चली आई और उन्होंने अपनी निष्ठा का परीक्षण करने के लिए शेर के बारे में सोचा केवल ही क्षण पारित हुआ और राजा अपने मुँह में बड़े मुकुट लेकर उसके सामने चल रहा था जिस समय उसके मुकुट में हीरों का चमक सूर्य के उज्वल किरणें दिखाई दे रही थी उसने अपने जीवन को समर्पण के साथ उसके चरणों पर मुकुट को गिरा दिया और अपने सभी गर्व को अलग कर दिया अपने रक्षक के संकेत में एक पालतू टुब्बेले की तरह खुद को विनम्र कर दिया और निम्नलिखित शब्दों में शुरू किया मेरा जीवन दाता ये कैसे है कि आप क्या मुझे अपने गरीब नौकर को इतने लंबे समय के लिए भुला चुके हैं मुझे पता है कि मैं अब भी आपके मन में एक कोने पर कब्जा कर रहा हूँ मुझे खुशी है मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब मैंने अपने जीवन को अपने कर कम लॉस ऐसी मेरा उधार कर दिया था मेरे पास कई गहने जिनका मेरे लिए बहुत कम मूल्य है ये ताज सबसे अच्छी बात है मैं यहाँ एक महाना भूषण के रूप में लाया है जिसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं और अपने देश में निपट कर सकते हैं। राहुल ने मुकुट पर गौर किया इसे देखकर और जवाहरात की गिनती की और अपने भीतर सोचा कि वे ही रे और सोने को अलग करके और अपने देश में उन्हें बेचकर कर पुरुषों का सबसे अमीर बन जाएगा उन्होंने बाघिरा जा त्याग लिया और उनके गायब होने के बाद सांपों और चूहों के राजाओं के बारे में सोचा जो उनकी उपस्थिति के साथ उनके बारे में आए थे और हमेशा की तरह शुभकामनाएं और शब्दों के आदान प्रदान के बाद उनकी छुट्टी ले ली राहुल वफादारी के साथ बेहद प्रसन्न हुए जिसके साथ जानवरों का व्यवहार हुआ और दक्षिण में अपने रास्ते पर चला गया उन्होंने कहा इन जानवरों को उनकी सहायता में बहुत विश्वास योग्य रहे इसलिए अधिक इसलिए मनिक को विश्वास योग्य होना जरूरी है मुझे अब उससे कुछ नहीं चाहिए यदि मैं अपने साथ इस मुकुट को लेता हूँ ये मेरे बंडल में बहुत अधिक स्थान रखता है ये रास्ते पर कुछ लुटेरों की जिज्ञासा भी उत्तेजित कर सकती है अब मैं अपने रास्ते पर उज्जैनी जाऊँगा मानिकलाल निकलाल सुनर ने मुझसे वापसी यात्रा आरोप विफल रहने के बिना उन्हें देखने का अनुरोध किया उसे मुकुट पिघला देने के लिए अनुरोध करें हीरे और सोना अलग हो जाए उसे कम से कम मेरे लिए दयालु करना चाहिए फिर मैं अपने ही टुकड़ों में हीरे और सोने की गेंद को रोल करूंगा और मेरे रास्ते घरों में घुमाएगा इस प्रकार सोच और सोच वे उज्जैनी पहुँचे एक बार उसने अपने सुनार मित्र के घर के लिए पूछताछ की और उसे कठिनाई के बिना मिला मणिकलाल को उनके दहलीज आरोप बेहद खुशी हुई जो दस साल पहले ऋषि देखने वाला शेर सर्पल और चूहे ने उसे बार बार दिए गए सलाह के बावजूद उन्हें मौत के गड्ढे से राहत मिली थी राहुल ने उसे एक बार ताज दिखाया कि वह बाघ राजा से मिला उसे बताया कि उसने इसे कैसे प्राप्त किया और सोने और हीरे को अलग करने के लिए अपनी तरह की सहायता का अनुरोध किया मणिक शस्त्री ने ऐसा करने के लिए सहमति व्यक्त की और बीच में अपने दोस्त को अपने स्नान और भोजन के लिए कुछ देर तक खुद को आराम करने के लिए कहा और राहुल जो अपने धार्मिक कार्यों के प्रति में बहुत ही चौकस था सीधा स्नान करने के लिए नदी की तरफ चल पड़ा बाघ के जबड़े में राज मुकुट कैसे आया था के राज एक सप्ताह पहले शिकार करने के अभियान के लिए जंगल में गए हुए थे और जंगल में अचानक झाड़ियों से बाहर निकलकर बाघ ने राजा पर आक्रमण कर दिया और उसने राजा को माछ दिया जब राजा के सेवकों ने उनके पिता की मृत्यु के बारे में राजकुमार को बताया तब वह मुरछित हो गया और चिल्लाया उसने उद्घोषणा की वह अपने राज्य के आधे हिस्से को किसी को भी दे देगा जो उसे उसके पिता के खूनी के बारे में खबर लाकर देगा सुनार को अच्छी तरह से पता था कि ये एक शेर था जिसने राजा को माछ डाला और किसी भी शिकारी के हाथों से नहीं क्योंकि उसने राहुल से सुना था कि उसने ताज कैसे प्राप्त किया है फिर भी उसने राहुल को राजा की हत्यारे के रूप में निंदा करने का संकल्प किया इसलिए अपने वस्त्रों के नीचे मुकुट को छिपाने के बाद वे महल के लिए चल पड़ा वह राजकुमार के पास गया और उसे बताया कि हत्यारे को पकड़ा लिया गया है और उसके सामने मुकुट रखा दिया था राजकुमार ने इसे अपने हाथों में ले लिया इसकी जांच की और इस तरह से मनिकलाल को अपना आधार राज्य दे दिया और फिर हत्यारे के बारे में पूछा जवाब था वे नदी में स्नान कर रहा है और इस तरह की और इस तरह की उपस्थिति का है एक बार चार सशस्त्र सैनिकों ने नदी पर उड़ान भरी और गरीब ब्राह्मण के हाथ और पैर को बाध्य कर दिया जबकि वह ध्यान में बैठा हुआ था बिना किसी गया के भागे के उस पर लटका दिया गया था उन्होंने राहुल को उस राजकुमार की उपस्थिति के सामने लाया जो अपने चेहरे से दूर होने वाले हत्यारे को बदल दिया और अपने सैनिकों से उसे एक तरह खाने में फेंकने के लिए कहा एक मिनट में कारण जानने के बिना गरीब ब्राह्मण ने अंधेरे तरह खाने में खुद को पाया ये एक गहरे तरह खाने में जो भूमिगत में था मज़बूत पत्थर की दीवारों के साथ बनाया गया था जिसमें एक अपराध के दोषी किसी भी अपराधी को अपने आँख वहां भोजन और पेय के बिना सांस लेने के लिए शुरू किया गया था इस तरह के तरह खाने में राहुल रखा गया था जब वे उस प्लेट आरोप पहुँचे तो उनके विचार क्या थे ये है या तो सोना कार्या राजकुमार पर आरोप लगाए जाने का कोई फायदा नहीं है हम सभी भाग्य के बच्चे है हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए ये मेरे पिता की भविष्यवाणी का पहला दिन है लेकिन अब तक उसका बयान सच है मैं 10 साल यहाँ कैसे पारित करूँगा शायद जीवन को बनाए रखने के लिए बिना किसी चीज के लिए मैं एक या दो दिनों के लिए अपने अस्तित्व को खींच सकता हूँ लेकिन 10 साल कैसे गुजरे ऐसा नहीं हो सकता और मुझे मरना होगा मेरे वफादार मित्र क्रूर दोस्त है तो राहुल ने स्वयं को अंधेरे सेल में भूमिगत समझा और उस समय उनके तीन दोस्तों के बारे में सोचा सर्व राजा और चौहा राजा एक ही समय में तहखाने के निकट एक बगीचे में अपनी सेनाओं के साथ इकट्ठे हुए थे और थोड़ी देर के लिए ये नहीं पता था कि क्या करना है उन्होंने अपनी परिषद आयोजित की और एक बार अच्छी तरह से तरह के लिए अंदर से एक भूमिगत मार्ग बनाने का फैसला किया जो हराज़ ने अपनी सेना को एक ही बार इस आशय का आदेश जारी किया था वे उनके दांतों से जमीन को जेल की दीवारों तक एक लंबा रास्ता बोर कर दिया इसे पहुँचने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दांत मुश्किल पत्थरों पर काम नहीं कर सके तब व्यापारियों के लिए विशेष रूप ऐसी आदेश की गयी थी वे अपने कठिन दांतों के साथ बिना किसी कठिनाई के उत्तीर्ण और पुनर्नामित करने के लिए चूहे के लिए दीवार में एक छोटे से भथा बनाते थे इस प्रकार एक मार्ग प्रभावी था जो हाँ राजा अपने दुर्भाग्य पर अपने रक्षक के साथ शौक करने के लिए पहले प्रवेश किया और प्रावधानों के साथ अपने संरक्षक की आपूर्ति करने के लिए चला गया किसी भी घर में जो मीठे भोजन या रोटी तैयार की जाती है एक और आप सभी को अपने दाता के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं उसे लाने की कोशिश करनी चाहिए जो भी कपड़े आप घर में फांसी पाते हैं कटकर पानी में टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं और गीला बि सलाव हमारे धर्माधिकारी के लिए वे उन्हें निचोड़ कर पीने के लिए पानी इकट्ठा करेगा और रोटी और मीठा अपने भोजन का निर्माण करेगा इन आदेशों को जारी करने के बाद चूहों के राजा ने राहुल की छुट्टी ले ली वे अपने राजा के आदेश की आज्ञाकारिता में उसे प्रावधानों और पानी के साथ आपूर्ति जारी रखा राजा ने कहा मैं आपके साथ अपनी आपदा में ईमानदारी से सहवास करता हूँ बाघ राजा भी आपके साथ सहानुभूति रखते हैं और चाहते हैं कि मैं आपको बताना चाहूंगा क्यूँकी वे यहाँ अपने विशाल शरीर को नहीं खींच सकता जैसा कि हमने अपने छोटे लोगों के साथ किया है चूहों के राजा ने आपको भोजन प्रदान करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने का वादा किया है अब हम आपके रिहाई के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं। हम करेंगे आज से हम इस साम्राज्य के सभी विषयों पर हमला करने के लिए हमारी सेनाओं को आदेश देंगे साप काटने और बाघ इस दिन से एक साप गुना बढ़ेगी और दिन दिन ये आपकी रिहाई तक बढ़ती रहेगी जब भी आप अपने पास के लोगों को सुनाते हैं तो आप बेहतर बोलते थे ताकि उनके द्वारा सुना जा सके नीच राजकुमार अपने पिता को मारने के झूठे आरोपों आरोप मुझे कैद कर दिया था जबकि वह शेर था जिसने उसे मच डाला था उस दिन से ये आपदाएँ अपने प्रभुत्व में टूट टूटगी अगर मुझे छोड़ दिया गया तो मैं अपनी शक्तियों को जहरीला घावों से भर दूंगा और मंत्र कोई व्यक्ति राजा को इसकी रिपोर्ट कर सकता है और अगर वह ये जानता है तो आप अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे इस प्रकार मुसीबत में अपने रक्षक को दिलासा देने के लिए उन्होंने उन्हें हिम्मत उठाकर कर उसे छोड़ने की सलाह दी उस दिन से बाघ और सांप अपने राजाओं के आदेशों के तहत काम करते हैं। जितना संभव हो उतने व्यक्तियों और मवेशियों की हत्या में एकजुट होते हैं। हर दिन लोगों को बाघों से या सांपों द्वारा काट लिया जाता था इस प्रकार महीने और सालों से पार हो गया राहुल सूरज की रोशनी के बिना उस पर गिरने वाले अंधेरे तरह खाने में बैठे थे और ब्रेड क्रम्ब्स और मिठाई यहाँ पर खाना बनाते थे ताकि चूहे इतनी दयालु रूप से उसे प्रदान कर सकें इस प्रकार से व्यंजनों ने पूरी तरह से अपने शरीर को एक लाल चौका विशाल भारी मांस के रूप में बदल दिया इस प्रकार दस वर्ष पूरे हुए जैसा कि की कुंडली में भविष्यवाणी की गयी कदीब दस साल पूरे कारावास में बंद हुए दसवीं वर्ष की आखिरी शाम को सांपों में से एक राजकुमारी के बेडरूम में मिला और उसकी जिंदगी को दस लिया उसने अपनी अंतिम सांस ली वह राजा की एकमात्र बेटी थी राजा ने एक बार सभी सांपू काटने वाले को ठीक करने वाले के लिए भेजा था उसने आधे अपने राज्य और उसकी बेटी के हाथ का वादा किया जो उसे जीवन में पुनर्जीवित करेगा अब राजा के एक दास ने कई बार राहुल के रोने की बात कही थी उन्होंने इस मामले की सूचना दी राजा ने एक बार सेल की जांच करने का आदेश दिया उस व्यक्ति में बैठे व्यक्ति थे सेल में इतने लंबे समय तक जीने में वे कैसे कामयाब रहे कुछ ने कि वह एक दिव्य जा रहा होगा इस प्रकार उन्होंने चर्चा की जबकि वे राहुल को राजा के पास लाए राजा ने जमीन पर गिरने से पहले राहुल को देखा वे अपने हाँ व्यक्ति की महिमा और भव्यता से प्रभावित था गहरी कोशिका में भूमिगत होने पर उनकी 10 साल की कारावास ने अपने शरीर को एक प्रकार की चमक दी थी उसके चेहरे को देखा जा सकता था पहले उसके बाल काट दिया जाना था राजा ने अपनी पिछली गलती के लिए क्षमा मांग और अपनी बेटी को पुनर्जीवित करने के लिए अनुरोध किया राहुल ने कहा था केवल एक ही शब्द थे एक घंटे के भीतर मुझे पुरुषों और मवेशियों मरने और मरने की सभी लाशें, जो आपके प्रभुत्व की सीमा के भीतर स्थिर अबाधित रहें, मैं उन सभी को पुनर्जीवित कर दूंगा हर मिनट में पुरुषों और मवेशियों की शवों की गाड़ियाँ आने लगी यहाँ तक कि कब्र भी कहा गया है खुले टूट गए थे और एक दो दिन पहले दफन कर लाशों को बाहर ले जाने और उनके पुनरुद्धार के लिए भेजा गया था जैसे ही सब तैयार हो गए राहुल ने पानी से भरा पानी ले लिया और उन सब आरोप छिड़का केवल अपने साम्प्राज्य और बाघ राजा के सोच कर सभी गहरी नींद से उठते हैं और अपने घरों में चले गए राजकुमारी को भी जीवन में बहाल किया गया था राजा की खुशी को कोई सीमा नहीं थी उसने उस दिन को श्राप दिया था जिस पर उसने उसे कैद किया था उसने खुद को सोने के काम पर विश्वास करने के लिए दोषी ठहराया और उसने आश्वासन दिया कि उसने आधे के बजाय उसकी बेटी और पूरे राज्य का हाथ दिया राहुल कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा लेकिन राजा ने अपने सभी विषयों को शहर के पास एक लकड़ी में इकट्ठा करने के लिए कहा मैं वहां सभी बाह और सांपों में बुलाता हूँ और उन्हें एक सामान्य आदेश देता हूँ जब पूरा शहर को इकट्ठा किया गया था शाम के शाम के समय राहुल एक क्षण के लिए गंगा बैठे थे और टाइगर राजा और नागराज राजा पर विचार किया जो अपनी सारी सेनाओं के साथ आया था लोगों ने बाह की दृष्टि से अपनी ऊंची अड़ी के पास लेना शुरू किया राहुल ने सुरक्षा का आश्वासन दिया और उन्हें रोक दिया शाम के भूरे रंग के प्रकाश राहुल का कद्दू का रंग पवित्र राख अपने शरीर बांहों और अपने पैरों पर अपने आप को नम्रता के साथ भव्य रूप से बिखरे हुए थे उन्हें भगवान राहुल की सच्ची महिमा प्रदान की एक ही शब्द के द्वारा जो बाढ़ों और सांपों की विशाल सेनाओं को आज्ञा दे सकता है लोगों में से कुछ ने कहा इसके लिए ध्यान न दे ये जादू के द्वारा हो सकता है ये एक बड़ी बात नहीं है उन्होंने मृतकों की गाड़ी को फिर से जीवित कर दिया जिससे वे निश्चित रूप से राहुल हो आप क्यों? मेरे बच्चों उज्जैनियों के इन गरीब विषयों को परेशान क्यों कर रहे हैं? जवाब दें और अब अपने विनाश से दूर रहो इस प्रकार तेंदुवेर के बेटे ने कहा और बाहू के राजा से निम्नलिखित उत्तर आया ये आधार के राजा को अपने सम्मान को कैद कर देगा एक सोनार के ही वचन पर विश्वास करें कि आपके सम्मान ने अपने पिता को माछ डाला सभी शिकारी ने उन्हें बताया कि उनका पिता को एक शेर से दूर ले जाया गया था मैं उसकी गर्दन पर झड़ने को मारने के लिए भेजा गया मौत का दूर था मैंने ऐसा किया और अपने सम्मान का मुकुट दे दिया राजकुमार कोई पूछताछ नहीं करता है और एक ही समय में आपका सम्मान करता है क्या हम ऐसे बेवकूफ राजा से न्याय की उम्मीद करते हैं जब तक वे न्याय का बेहतर दर्जा नहीं अपनाते तब तक हम अपने विनाश से चलेंगे राजा ने सुना जिस दिन उसने एक सोनार के शब्द आरोप विश्वास किया जिस दिन उसने अपने सिर को हराया अपने बालों को फाड़ दिया अपने अपराध के लिए रोने लगा और चिल्लाया उस दिन हजारों क्षमा मांगी और उस दिन से सही तरीके से शासन करने की कसम खाए सर राजा और शेर राजा ने भी जब तक न्याय प्रबल हो तब तक उनकी शपथ का पालन करने का वादा किया और उनकी छुट्टी लेली सुनार अपने जीवन के लिए भाग गया वे राजा के सैनिकों द्वारा पकड़ा गया था और उधर राहुल द्वारा माफ किया गया था जिसकी आवाज जब सर्वोच्च वो राजी कर रही थी सभी अपने घरों में लौट आए। राजा ने फिर से अपनी बेटी के हाथ को स्वीकार करने के लिए राहुल को दबा दिया वे ऐसा करने पर सहमत हुए न तो लेकिन कुछ समय बाद में वह जाने के लिए और उसके बड़े भाई को पहले देखना चाहता था और फिर वापस जाने के लिए और राजकुमारी ऐसी शादी करना चाहता था राजा सहमत हो गया और राहुल शहर छोड़ दिया है कि बहुत दिन अपने रास्ते पर घर ऐसा हुआ कि अज्ञात रूप से एक गलत सड़क ले ली और समुद्र तट के पास पास होना पड़ा उनके बड़े भाई भी उसी रास्ते से बनारस के रास्ते पर थे वे एक दूसरे से मिले और एक दूरी पर भी पहचान ली वे एक दूसरे के वाहनों में खो गए दोनों अभी भी बेहोश होकर एक समय तक बेहोश हो गए राहुल की खुशी इतनी बड़ी थी की वे खुशी ऐसी मर गया बड़े भाई गणेश के एक धर्माधिकारी थे ये एक शुक्रवार था उस दिन भगवान बहुत पवित्र था कामना से प्यासा भाई ने लाश को निकट गणेश मंदिर में ले गया और उसे बुलाया भगवान आया और पूछा कि वे ही क्या चाहता था मेरा गरीब भाई मर गया है और चला गया है और ये उसकी लाश है जब तक मैं पूजा नहीं करता हूँ तब तक किसी अपने प्रभार में रख दो अगर मैं इसे कहीं और छोड़ देता हूं तो शैतान ऐसी छीन सकते हैं जब मैं आपकी अनुपस्थित पूजा कर रहा हूं संस्कार मैं उसे जला दूंगा इस प्रकार बड़े भाई ने कहा और भगवान गणेश को लाश देकर वे खुद को उस देवता के समारोहों के लिए तैयार करने के लिए गया गणेश ने अपने गणों को लाश का संरक्षक बना दिया और उनसे सावधानी पूर्वक किसी देखने के लिए कहा लेकिन इसके बजाय उन्होंने इसे खा लिया बड़े भाई पूजा खत्म होने के बाद अपने भाई की भगवान की लाश की मांग की भगवान ने अपने गणों को बुलाया जो सामने झुकने आया था और उनके मालिक के गुस्से से डरने के लिए भगवान बहुत गुस्से में था बड़े भाई बहुत गुस्से में थे जब लाश आने वाली नहीं थी तो उसने कड़ाई से टिप्पणी की क्या ये सब तुम्हारे पीछे मेरी गहरी आस्था की वापसी है आप भी मेरे भाई की लाश लौटने में असमर्थ हैं। गणेश टिप्पणी पर बहुत शर्मिंदा थे इसलिए उसने अपनी दिव्य शक्ति से ऐसी शरीर की बजाय जीवित गैगराज को दिया इस प्रकार भविष्य दर्शी का दूसरे बेटे का जीवन बहाल हो गया था भाइयों को एक दूसरे के रोमांच के बारे में बहुत कुछ बताया था वे दोनों उज्जैनी गए जहाँ राहुल ने राजकुमारी से शादी की और उस राज्य के सिंहासन के लिए सफल रहे उन्होंने लंबे समय तक राज्य किया अपने भाई पर कई लाभ दिए और इसलिए कुंडली पूरी तरह से पूरी हो चुकी थी